हाँ जी प्रसंग चल रहा है कारणों का यही प्रसंग है ना हाँ जी कुछ कहना है हाँ पूछ लीजिए हाँ जी, जी।, जी।, जी। प्रारंभ से ऊपर से हाँ जी, जी। कर्म कर्म अपि तथा परमाणु परमाणु आदि कर्म अपि अन्मेय उसके बाद पूर्ण इति तो अलग विराम्रव्य नहीं नहीं, नहीं वो। ये इति कार्यद्रव्य तो वैधर्म से ऐसा आगे के साथ जरूर रहा है ये ये शब्द के तो हाँ इस प्रकार से कार्य द्रव्य से वैधर्म्य मस्ती ये कहना चाहते कर्मापी एक एक अनुमेय यहां तक हो गए ना इति कार्य द्रव्य तो वैधर्म्य मस्ती ऐसा हाँ है तो है लेकिन पहले भी दे इति शब्द जो है इस प्रकार से कार्य द्रव्य से वैधर्मी है ये कहना चाहते हैं पर जो धर्म जा रहा है वो तो आगे बता रहे हैं। बता रहे हैं पहले गुण का बताए ना ए, ए, ए, एक एक मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ पहले किसका अवयव द्रव्यवा अवयव द्रव्य खुद एक, -एक कर्म बोति तथा पर्माणुषु आद्य कर्म अपि अकेक अन्मेय ये तो द्रव्यक बता रहे इति कार्यद्रव्य तो वैधर्मस्थ कार्यद्रव्य वैधर्म कार्यद्रव्याद्रव्यम अनेक भवति तथा गुणतो अपि आंशिक वैधर्म अब गुणों से आंशिक वैधर्म बताए तो ये तो कोई बात नहीं है इति शब्द तो पहले बात के साथ लग रहा है यहाँ पर विराम यहाँ उचित है कह तथा तस्या, संयोगा कार्याणी तस् कर्म न संयोग विभाग कार्याणी ये इति अपि अभी वर्म्यम ता विज्ञेयम् इति वैधर्म्यम इस प्रकार से जो वैधर्म्य है ताप्याम, ताप्याम, द्रव्य अच्छा। आ, को मतलब है, द्र, द्रव्य द्रव्यगुणाभ्या वैधर्म्यमस्ती कर्मलक्षण विज्ञेयम् ऐसा और हाँ आप ही बोलिए वो जो था हाँ। इसमें हम गुण का लक्षण दिए जी इसमें सामान्य में घट रहा है जी तो, तो, तो और तो हमें वो देखना था की जो गोत्व है गोत्व भी सीधा स्वयं विभाग हाँ में कारण नहीं बनता है सापेक्ष कारण बनता है गोत्तव भी कभी दैवे से जुड़ेगा उसके माध्यम से स्वयं विभाग होता है तो गुण का जिस लक्षण है सापेक्ष कारण होता है किसका? का। घटता है से क्या घट रहा है गोत में स्वयं विवाह नहीं वो कारण ही नहीं बनता है ना। कैसे कारण बनेगा साप गोत सापेक्ष गोत यूं तो द्रव्य में सारे गुने। तो उ, उन, सा, वो सारे थोड़ा कारण बन रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है ना जिसका सीधा संबंध है वही तो कारण बनता है ना जिसके होने पर जो ना हो जिसके ना होने पर जो बिल्कुल ना हो उसी के जिसके होने पर हो जिसके ना होने पर ना हो ऐसा कहना चाहिए हा वो कारण नहीं है गोत तो किसी कारण ही नहीं बन रहा है बिल्कुल स्वतंत्र पदार्थ है ठीक है ना गोत जाति है ना वो जाति किसी को कारण नहीं बन रहा है या संयोग जो हो रहा है वो संयोग कार्य है दो द्रव्यों का संयोग कार्य है संयोग कर्म के कारण से हो रहा है जाति के कारण से नहीं हो रहा ठीक है आज हाँ जी जी से नीचे से छठी हाँ जी हाँ जी एक पहला ये है कि व्यक्त और अभी व्यक्त, हाँ, अभी व्यक्त जी तो तो अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त अभिव्यक्त मतलब है प्रकट हाँ, और अनभिव्यक्त का मतलब है अप्रकट हाँ, और तीसरा जो है अभिव्यज्यमान अभिव्यज्यमान भविष्य में प्रकट होने वाले जरूरी नहीं जरूरी नहीं इसलिए वो तीसरा आया है अविवेज्यमान मतलब कोई भी चीज प्रकट हो कोई जरूरी नहीं है मतलब मेरे में बहुत कुछ है लेकिन वो प्रकट नहीं हो सकते तो और ये हो गया। और ये वाली तो हाँ जी ये कहना चाह रहे हैं मैं इसको आ, परमाणुद्रव्यु अनव्यक्तगुण उत्पन्न अवयवी द्रव्ये अवयवीद्रव्ये अव्यक्तगुण भाव उत्पाद्युणवत्ता यही है ना आप पूछना चाह रहे नब्ज कहते हैं गुणवत्ता यके परमाुद्रव्यु द्रव्यों में अनिव्यक्त गुणवत्व गुणवत्व अनविव्यक्त गुणवत्व है यानी परमाणु में बहुत सारे गुण हैं ये बहुत सारे उसके धर्म वो अभिव्यक्त नहीं है परमाणुओं में उत्पन्न अवयवी द्रव्य और जो उत्पन्न अवयवी द्रव्य है। जब उत्पन्न हो गया फिर अवयवी बन गया उस अवयवी द्रव्य में अभिव्यक्त गुण गुण उसमें अभिव्यक्त है बहुत सारे गुण फिर उत्पद्य च अभिवेज्यमान भवति और उत्पाद माने आगे चलकर कोई उत्पन्न होने वाला है तो उसमें अभिव्यज्यमान गुणवत्ता है यानी उसमें अभिव्यक्त तो होंगे अभिव्यक्त तो होंगे वालापन है उसमें मतलब तो परमाणु से एक तो बन गया इसमें तो केवल इतने कहना चाह रहे हैं परमाणु मूल रूप में ठीक है जो परमाणु अवैवी बन परमाणु परमाणु के रूप में विद्यमान है उसमें जो गुण है वो कैसे हैं अनविव्यक्त के रूप में कुछ परमाणु जो है कार्यद्रव्य के रूप में आगे है बन करके उसमें अभिव्यक्त के रूप में आ गए और कुछ परमाणु हैं अभी आगे चल करके उसको कार्य बनना है तो उसमें कैसा रूप है अभिव्यज्यमान रूप है ये कहना चाह रहे ये, आप यह समझ लीजिएगा मिट्टी पड़ी है कुमार के घर पे तो कुछ घड़े जो है अभिव्यक्त होंगे अभी कुछ बनाना है उसको ठीक है ना तो अभिव्यक्त अभी नहीं हुआ अभिव्यक्त होना है उनको तो वो है अभिवेज्यमान बन जाएंगे यानी कुछ तो बना के तैयार किया है कुछ अभी मिट्टी पड़ी है ऐसा तो है ही नहीं उसके पास जितनी मिट्टी है सबका बनाएगा वो कुछ आगे जाकर के बनाएगा तो उस स्थिति में वो है अनिव्यक्त रूप अभिव्यक्त रूप और अभिव्यज्यमान रूप ऐसा इसमें एक प्रश्न है, है जैसे तो वो, तो वो वहाँ उस समय कहाँ पर कौन से जो आ, मूल जो नौ पदार्थों की चर्चा हुई है जी जी जो विशेष कहलाते हैं, तो फिर क्योंकि तो वो परमाणु उनसे आगे तो कुछ बनने जीव्यक्त नहीं जी। तो वो नहीं नहीं, वो, वो तो आ, आ, अंतिम विशेष का मतलब ये है कि उसके आगे उससे कुछ और नहीं बनना है लेकिन सब मिलकर के तो बनेंगे ना आगे जी। हाँ तो जब तक वो नहीं बनेंगे तब अनभिव्यक्त रूप रहेगा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि कारण रूप में है ना परमाणु तो कारण रूप में है कार्य दृष्टि की सामने कारण रूप में तो अनभिव्यक्त रूप में है उसमें आगे चलकर के उनको अभिव्यक्त होना ही है ठीक है जी और आगे बढ़े कहा से चलेगा इक्कीसवा पुनश्च यहां से तो ये तो स्पष्ट हो गए ना संयोग विभाग वेगा नाम कर्म समानम ये तो स्पष्ट है आगे। जी आगे। आगे। कर्म से मतलब कर्म से वेग तो उत्पन्न होता है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इनका जो बात है ना जो बाने से खींचा छूटा है वहां जो हुआ है वहाँ कर्म वह कारण नहीं है वो वाली स्थिति कौन वहां, आ, वहां तो अभी नहीं मान रहा हूं क्योंकि वहां पर जो है वहां पर वेग से ही उत्पन्न होता है क्योंकि जो बांध को ऐसे के रखा है आ, यहां पर जो रखा है अब बांध दो जगह पर उसका मतलब एक तो रस्सी में लगा हुआ है बांध रस्सी और बांध का संयोग है और अपने उंगलियों का संयोग है तो उंगलियों का विभाग हुआ तो बांध के साथ जो हमारा है वो विभाग हो गया कर्म से उस कर्म के बाद में जो वेग वहां पर पहले से विद्यमान है वो वेग जो है अगले कर्म को उत्पन्न करता है ये स्थिति है वहां वेग हमने दिया है ना पहले खींच करके जो लागा है ना वेग वहां पर दिया हुआ है वेग हमने उत्पन्न किया है उस वेग को हमने उस बांध के अंदर रख दिया है जब ऐसा खींचते ना बाध को तो उस बांध जो खींच के आया है अब उस बांध के अंदर वेग हमने दे दिया है अब उस वेग से वो उसका बांध का विभाग हो जाएगा फिर आगे से आगे उतर रहेगा जो वेग लाए करम, जो करम वो कर्म से आया वेग मैंने उसका निषेध मैं नहीं किया तो तो क्या, क्या? कर्म से वो उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं जो बाहन छूट रहा है ना उस छूटने में जो है ना मेरा मेरी बात है जो बाहन वहां से रस्सी से जो छूटा है वो जो छूटा है वो वेग के कारण से छूटा है ये मेरा कथन था तो उसमें तो कोई बात नहीं और जो वहां से जो आ रहा है वहां पर तो वेग से ही मतलब कर्म से वेग उत्पन्न हुआ फिर वेग से फिर कर्म उत्पन्न हुआ वो तो वो श्रृंखला तो है ही उसमें तो कोई आपत्ति नहीं मेरे को वहां पर भी सीधा आ, आ, वेग नहीं आ रहा है वहां पर कर्म से वेग उत्पन्न होगा फिर उस वेग से कर्म उत्पन्न हो रहा वहां पर भी जो आने में भी वही प्रक्रिया जाने में भी वही प्रक्रिया कर रहा है, तो में हो है। हाँ जी मतलब कर्म वेग को उत्पन्न करता है वेग कर्म को उत्पन्न करता है फिर वेग कर्म को उत्पन्न करता है जो दो स्थितियाँ है ना तो ऐसा ही होता है वे, कर्म कर्म वेग उत्पन्न करता है ना कर्म से वेग उत्पन्न होता है फिर वेग से कर्म होता है फिर उस वेग से फिर कर्म उत्पन्न होता है ऐसे चल रहा होता है हो, किसमें जब छुट चुका था था हाँ उसी में ऐसे ही होता है जी, वो तो वेग दो प्रक्रिया है उसमें ऐसा एक प्रक्रिया में ये माना जाता है वेग जो है नए नए कर्म को उत्पन्न करता रहता है एक ये प्रक्रिया मानी जाती है और दूसरी प्रक्रिया है उस वेग से जो वेग हमने दिया है उस वेग से कर्म उत्पन्न होता है फिर वो कर्मों से फिर वेग उत्पन्न होता है ऐसे वो प्रक्रिया चल रही होती है, है और ये मुख्य वेग जो है जब तक समाप्त नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है उप तो क्या कहना चाहिए मतलब वही वेग से कर्म उत्पन्न हुआ कर्म से फिर वेग उत्पन्न हुआ ऐसा मानते तो लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मान्यता है कि वो वेग जो उसमें दिया हुआ है वो वेग ही अगले अगले कर्म उत्पन्न करता है यही वास्तविकता मानना चाहिए खैर ठीक है वो शायद उदयवी जी शास्त्री ऐसा मानते हैं है ना वो ऐसा उस तरह का मानते हैं आ, वो थोड़ा जटिल है ये सबसे बढ़िया है जो मैं मैं भी प्रस्तुत जो करता हूँ एक बार हमने वेग दिया वो वेग जो है अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता रहता है क्या हाँ वहाँ नहीं है ठीक है और आ, ये भी है कि आज हम पढ़ रहे थे मैंने आपको आ, संकेत भी यह किया था कर्म वहां प्रसंग जो चल रहा है ना प्रत्यक्ष वाला प्रसंग दर्शन प्रसंगी का प्रसंग चला था अवयवी को संपूर्ण अवयवी ग्रहण नहीं हो रहा है ये एक प्रसंग चला था हाँ वा वृक्ष वाले उदाहरण को लेकर के तो वहां वो स्पष्ट करता है अवयवी पूरा ग्रहण होता है उसका समाधान में वो कहता है सर्व अग्रहणम सर्वाग्रहणम सर्वा अवयवी ऐसा कुछ एक सूत्र है चौतीसवा ऐसा कुछ है दूसरे अध्याय का पहले पाद का वहां स्पष्ट कहता है कि द्रव्य भी प्रत्यक्ष होता है गुण भी प्रत्यक्ष होता है कर्म भी प्रत्यक्ष होता है उदाहरण दिया उसने वहां पर हाँ प्रत्यक्ष की बात ही चल रही वहां पर प्रत्यक्ष का मतलब है वहां द्रव्य उसने कहा कुंभ में देखो कुंभ कुंभ को देख रहा हूं एक है एक को देख रहा हूं ठीक है ना यह उदाहरण दिया कुंभ गढ़ा को देख रहा हूँ एक है और फिर एक एक दिखाई दे रहा है फिर का महान उसका जो दे है परिमान, परिमान भी दिख रहा है स्पंदते देखो दिख रहा है स्पंदते ठीक है ना को भी प्रत्यक्ष माना है वहां पर आप अड़ लेना ले आपको पता लग जाए प्रसंग आपको अब तो आप, आप वहां देख लेना पता लगेगा स्पष्ट है आप देख लेना पता लगेगा ले और जो आपने प्रमाण दिया था वहां जो महावाद पर भी देखा वहां पर जो बता है देवदत्त की बात कही, की बात कही वहां पर देवदत्त की गति जो है दिखाई नहीं दिया देशांतरगमन प्राप्ति दिया वहां पर उसकी गति को देखा नहीं हमने उसका अनुमान हो रहा है यहाँ नहीं यहाँ था अब दूसरे दूसरे जगह पर है वो हाँ वो सामान्य तो दृष्टि को लेकर के उदाहरण दिया खैर कोई बात नहीं फिर आप देख लेना क्योंकि पूरा भाष्य को मैंने भी देखा महाभाष्य मेरे को जरूरत नहीं, नहीं वो वहां पर आप दोबारा देखेंगे ना नहीं का नहीं। की बात कोई नहीं। बात नहीं कोई बात नहीं वहां आप उसको पढ़कर के जो अंतिम स्थिति जहां उपसंहार सा हो रहा है ना वहां तक पहुंच करके जब आप देखेंगे ना तो आपको फिर पता लगेगा संगति लगेगा वहां पर जो अंतिम उपसंहार का बात है वो ये कहा कि जो देशांतर गमन हुआ है, मतलब यहां था उसको हमने दूसरी जगह देखा है हा? उससे हमने अनुमान किया ये गति करके गया क्योंकि उसकी गति को हमने नहीं देखा उस प्रसंग में वो बात आई है क्योंकि कोई यहां पर मैंने प्रभुलाल जी को यहाँ देखा और शाम को जब मैं सभा के लिए निक, निकला तो सभा में दिखाई दिया तो देशांतर गो तो, मतलब ये वहां पर आया बिना गति करके नहीं आया ठीक है ना उस गति को मैंने नहीं देखा है ना उस गति का अनुमान कर रहा हूं मैं ये बात है खैर कोई बात नहीं फिर आप देख लेना आराम से और जो स्पंदन भी हो रहा है मतलब कोई आग, कोई व्यक्ति चल रहा है वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका गमन प्रत्यक्ष दिख रहा है चलता होगा आप ये नहीं कह सकते हैं कि द्रव्य द्रव्य चल रहा है ऐसा कहेंगे ना तो द्रव्य चल रहा है तो वो जो चल रहा है वो क्या है क्रिया तो हो रही है द्रव्य आगे बढ़ रहा है ना वो क्रिया प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर मतलब है, है। द्रव्य आगे गति कर रहा है स्थानांतर प्राप्ति तब तो आप अनुमान करते हैं जब उसकी गति करते हुए नहीं देखा है यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जो गति हो रही है ठीक है वो स्थानांतर प्राप्ति वो जो स्थानांतर हो रहा है ना द्रव्य थाना तो तो आगे बढ़ते हुए देख नहीं रहे है। वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता अच्छा ये आपका कथन है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर आप देख लेना और प्रसंग देख लेना हमें कोई आपत्ति नहीं उसने ये स्पष्ट किया द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय आदि जो है जो पदार्थ गिना है ना इन सबका ग्रहण ही नहीं होगा अगर आप अवयवी नहीं मानते हैं अवयवी को मानते हैं तो द्रव्य गुण कर्म इनका ग्रहण नहीं हो पाएगा और ग्रहण शब्द से वो प्रत्यक्ष चल रहा वहां पर प्रसंग के अनुसार वही देखना है आप लोगों को देखना पता लग जाएगा वो कह रहे देख रहे हैं ना ये कुंभ और फिर कहा एक, अम, वो एक है तो एक श्याम है वर्ण वर्ण कहा श्याम कुंभ श्याम कैसा कुंभ है कृष्ण वर्ण का है तो उसका कृष्ण वर्ण भी दिख रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है हाँ तो कृष्णवर्ण छह चीज को ना भी मानो तीन तो स्पष्ट है वहां पर यानी द्रव्य भी स्पष्ट प्रत्यक्ष हो रहा है श्याम उसका श्याम वर्ण भी प्रत्यक्ष हो है फिर कहा वो एक, वो एक एक भी प्रत्यक्ष हो महान उसका परिमान बहुत बड़ा है एक घड़ा उसका परिमान भी प्रत्यक्ष हो फिर स्पंदन कहा स्पंदन प्रत्यक्ष हो है ना जी देखो घड़ा चल रहा है तो क्रिया को भी वहां प्रत्यक्ष कहा आगे हाँ जी पुनश्च यहां से देखते हैं बोलिए न द्रव्याणाम कर्म व्यतिर ये दो सूत्र हैं अनयो सूत्र एक वाक्यता अस्ति यदवा सूत्र सियात चंद्रकांत भाष्यानुसारी वाक्यता अस्ति इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है अथवा यद अथवा सूत्रम एकम सियात अथवा ये एक ही सूत्र हो सकता है चंद्रकांत भाष्य भाष्यानुसार चंद्रकांत भाष्य के अनुसार ये दोनों सूत्र एक भी हो सकते हैं अलग भी रखो कोई बात नहीं और एक भी करे तो भी कोई आपत्ति नहीं ये कहना चाहते द्रव्यानाम कर्म ना प्रसंग वहां कारण का चल रहा है तो कहते हैं द्रव्या नाम कर्म कारणम कारणम असमवाई निमित्तम व न भवती द्रव्यों के लिए द्रव्यों को सामने रख करके द्रव्यों का कर्म जो है कारण नहीं बनता है द्रव्य की उत्पत्ति में कर्म कारण नहीं बनता है कैसा कारण असमवाई असमवाय कारण नहीं बनता है या निमित्त भी नहीं बनता है ना निमित्त कारण बनता है द्रव्य की उत्पत्ति में कर्म और ना न कारण बनता है संयोग हाजी क्या कह रहे हैं नहीं बनता द्रव्य का द्रव्य का असमवाय कारण कर्म भी नहीं है और द्रव्य का निमित्त कारण भी नहीं है कर्म ये कहना चाह रहे हैं संवाय कारण तो वैसे ही नहीं हो सकता तो तो है, तो उसको कर्म ही नहीं है नहीं कर्म कारण नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है ये नहीं कहना चाह रहे कर्म संवासमय कारण नहीं है निमित्त कारण नहीं है ये बताया जा रहा है हाँ जी कारण है नहीं बिल्कुल हट गए क्योंकि कर्म और भी संयोग को भी तो उत्पन्न कर रहा है ना वो संयोग का संवाय कारण है ऐसा परंपरा से तो कारण बन परंपरा से तो हम मना भी नहीं कर रहे ना परंपरा से वो संयोग संयोग का असमवाय कारण है ये कह रहे हैं मतलब कारण तो सीधा होता है ना तो, सीधा तो मना नहीं कर सकते हाँ जी उसका निषेध भी नहीं कर रहे हम लोग हम द्रव्य की उत्पत्ति में कोई सीधा कारण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य हाँ तो सीधा कारण नहीं है ना द्रव्य की उत्पत्ति होती है संयोग संयोग दो है का संयोगयोग कारण है ठीक है ना द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग असमवाय कारण है पकड़ में आ रहा है द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग असमवाय कारण है और संयोग की उत्पत्ति में कर्म असमवा कारण है ऐसा क्या करेंगे? क्या क्या है प्राकथन में कह रहे हैं, क्या रहे? रहे हैं। हाँ। आ, तो ठीक है जहाँ जिसके साथ लागू होगा वो ही लागू हो ना चीज के साथ लागू नहीं कर सकते <laughs> वहाँ मतलब द्रव्य गुणा कर्म का मतलब है जिसके साथ जो लागू होता है वो ऐसा मतलब गुण के साथ लागू होता है तो वो गुण के साथ लागू होगा द्रव्य के साथ जो लागू होता है तो वो द्रव्य के साथ लागू होगा और मैंने उसमें हर हर एक उदाहरण हाँ? तो कर्म कर्म तो नहीं नहीं नहीं पट के निर्माण में जरूर दिया होगा पर पट के निर्माण में वहाँ संयोग को बता करके दिया होगा पट का निर्माण जब हुआ है उसमें पट में जो संयोग हुआ है उस संयोग का कर्मअसमवाय कारण है ऐसा बोला होगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं ऐसे तो बोलूंगा ही? तो का नहीं वो तो ठीक है वस्त्र रूप का असमवाय कारण तंतु रूप है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं वो गुण है, है। वो गुण है पर कर्म असमवाय कारण जो है संयोग का है द्रव्य की उत्पत्ति में जो संयोग बना है वो संयोग का असमवाय कारण कर्म है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है यहाँ पर सीधा सीधा कर्म हाँ तो सीधा तो है ही नहीं कारण ही नहीं है ना कारण तो परंपरा से तो है परंपरा से वो तो संयोग की उत्पत्ति में कारण है देखिए परंपरा से दे हाँ ठीक है यूं वो ऐसा अगर आप देखेंगे तो ठीक है कारण है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है तो पर यहाँ जिस तरह का कारणों की चर्चा चल रही है उस रूप में नहीं है वो तो है ही नहीं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं हम सूत्रकार ये नहीं कहना चाहते हैं यहाँ कर्म किसी भी रूप में कारण ही नहीं बनता ये नहीं कहना चाह रहे बस द्रव्य की उत्पत्ति में कारण नहीं ये कहना चाह रहे यहाँ जो कर्म द्रव्य की मतलब सीधा कोई कारण नहीं है ना क्योंकि संयोग को उत्पन्न कर रहा है संयोग को उत्पन्न कर रहा है और संयोग उत्पन्न करके नष्ट हो रहा है तो तीश्ट, तीश्ट नहीं, नहीं नही, उसका अविनाभाव संबंध नहीं है ऐसा नहीं बोलिएगा वो कारण ही नहीं अविनाभाव संबंध तो संयोग के साथ भी नहीं है क्योंकि संयोग उत्पन्न करके चला जा रहा है ना ये कारण नहीं है मतलब जिसके बिना द्रव्य नहीं होता हो वो कारण है संयोग के बिना द्रव्य नहीं बन सकता इसलिए संयोग जो है द्रव्य की उत्पत्ति में असमवाय कारण है तो हाँ तो कोई बात नहीं कर्म को कर्म के लिए मानना है तो संयोग की उत्पत्ति में कर्म कारण है अविनाभावी कारण है यहां पर संयोग के लिए संयोग के लिए अविनाभावी बिना कर्म के संयोग नहीं हो सकता ये अविनाभाव कारण है तो क्या दूसरी नित्य संबंध का हाँ तो नित्य है ना हमेशा जब भी कर्म संयोग उत्पन्न होगा कर्म ही उत्पन्न करेगा इसमें तो कोई आपत्ति नहीं नित्य तो उसको घट है, और जो, घट है में हो, संयोग कारण में, उसका तो नित्य संबंध का का लेकिन कार्यकार का भी तो अविनाभाव संबंध होता है न संबंध भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कार्यकार्बंध है ये हम कहना चाह रहे हैं तो जैसे कर्म ने संयोग उत्पन्न हाँ तो, तो संयोग कर्म समाप्त हो गया। हाँ तो, होता है ना अविनाभाव संबंध का मतलब रहना जरूरी नहीं है अविनाभाव संबंध ये, ये होता है कि जब भी संयोग उत्पन्न होगा कर्म से ही उत्पन्न होगा ये अविनाभाव संबंध है असम कर्म क्यों नहीं बनेगा कर्म असमवायिक कारण क्यों द्रव्य क्योंकि वहाँ उसका कोई रोल ही नहीं है कर्म का क्योंकि कर्म ने संयोग उत्पन्न किया समाप्त हो गया इसका इसे इसका ये संयो तो इसी संयोग संयोग संयोग इससे है। है। प्रकार भी और से घटका दोनों का संबंध हाँ आप ऐसा मान सकते हैं लेकिन वो सीधा संबंध तो फिर भी नहीं है ना यहाँ पर तो सीधा सीधा संबंध है इस बात को रखिए परम्परा से कर्म तो संबंध रखता है उसमें मैंने बना नहीं किया परंपरा से कारण बन सकता। नहीं उसको असमवाय कारण नहीं कहेंगे ना बस कारण है इस रूप में कारण है कि द्रविक उत्पत्ति में कर्म का भी वहाँ सहयोग है जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि संयोग के बिना घट नहीं बन सकते कर्म के बिना घट नहीं बन सकते कर्म के बिना घट नहीं बन सकता क्योंकि कर्म होगा तो संयोग जिस बात बोले कि संयोग होगा तभी घट होगा आप ये नहीं कह सकते हैं, हैं कि कर्म के बिना घट नहीं हो सकता अब ये कहेंगे बिना संयोग के घट नहीं बन सकता ये कहेंगे क्या कि कर्म बिना यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म व घट की उत्पत्ति में सीधा कारण है ये कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में इस पंक्ति से इस पंक्ति से हाँ जी कारण कारण कारण द्रव्य द्रव्य द्रव्य पर कर्म हाँ जी साक्षात नहीं साक्षात नहीं है हाँ तो वो तो वही है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हम साक्षात तो मान ही नहीं रहे मैंने बोला ना कि साक्षात नहीं तो असम दोस्तों अच्छा आप प्राक्तन दिखाइए एक बार वो कहा है घवायात न तो साक्षात असमवाय कारण द्रव्य को नहीं हो हाँ ठीक है परंपरा से मान लीजिए परंपरा से मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। हाँ जी यहाँ तो साक्षात की बात हो रही है ना साक्षात तो कारण ही नहीं है यही समझना है परंपरा से आप किसी को कुछ भी कारण संयोग तो नहीं हो सकता इस रूप में सहयोग है अब उस सहयोग को आप निमित्त मानते हैं उस संयोग को आप असमवाय मानते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है उसको मतलब उस सहयोग जो सहयोग हुआ है यानी कर्म के बिना संयोग नहीं हो सकता तो संयोग के लिए कर्म कारण तो बना हुआ है द्रव्य की उत्पत्ति में किसी न किसी रूप में सहयोग कर्म का है और वो सहयोग किस रूप में है अब उसकी व्याख्या आप चाहे निमित्त के रूप में लगा लो या उसको आप असमवाय के रूप में लगा लो हमें कोई आपत्ति नहीं है तो समस्या क्या जो हाँ तो वो तो कोई बात नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ अब उसमें कोई ना कोई एक कारण मान सकते आप आप चाहे निमित्त मान लो चाहे आप असमवाय मान लो उसमें कोई आपत्ति नहीं इस रूप में कह रहा हूं मैं अब कोई ना कोई एक कारण बनेगा तो क्या बन सकता परंपरा से कारण मान लेते हैं उसको तो परम्परा से कारण मान लेना क्या निमित्त परंपरा से नहीं मानता है वो परंपरा से भी मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है मैं वही अगर ना मान के, मान के निमित्त इसमें क्या दिक्कत है एक इससे स्पष्ट पता लगता है की इनके मन में यह था की कर्म निमित कारण नहीं बनता से लिखा गया है क्यूँकी यहाँ ये जो पंक्ति बोल रहे दोनों कारणों के लिए बोल रहे असम बोले कर्म लिए की नहीं कर्म तो असंभव बनता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है कर्म नहीं। थे, थे, तो असंभव बनता है किसका बनता है तो संयोग का विभाग का या वेग का इस रूप में बनता है उसको कहीं पर अभी तक कहीं पर ऐसा आया नहीं है कि कर्म निमित्त कारण बनता है ऐसा कोई नहीं बताया ठीक है अब जो कर्म कहीं कारण तो लग रहा है कहीं कारण तो लग रहा है लेकिन कौन सा कारण ये तो बताया नहीं कोई सूत्र ने नहीं बताया उसको ठीक है ना वो तो भाष्यकार ने लिखा है ना सूत्र ने तो बताया नहीं उस कर्म को क्या बनेगा अब उसको मैं एक मोटे तौर पर बोल रहा हूं उसको आप निमित्त मान लो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता एक समवाय तो बन नहीं सकता किसी का वो वो तो निषेध ही है अब रही बात दो बन सकते निमित बन सकता है या असमवा बन सकता अब जो मानना मान लो क्योंकि सीधा तो कोई कारण नहीं है उसका इस रूप में मैं कह रहा हूँ सीधा जब कारण नहीं है तो आप उसको निमित्त मान लो और या फर्क नहीं पड़ता है मतलब वैसे या कह रहे हाँ तो तो तो आपने पहले दिया था मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना नहीं? मैं अभी भी, भी बोल रहा हूँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई ठीक है कोई कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऐसा है मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कोई उसको निमित्त भी मान लेता है कोई ऐसा मत है उदयवीर जी को देख लेना वो निमित्त भी मान लेते हैं परंपरा से उसको निमित्त मान लेना में कोई आपत्ति नहीं है मैंने तो यहाँ के सिद्धांत की अपने इनके आधार पर उसको मैंने कटवाया है कोई उसको निमित्त भी मान सकता है ना क्योंकि निमित्त कर्म तो है वहां पर और वो सीधा कारण तो नहीं बना है समवाय तो बन नहीं सकता क्योंकि समवाय का लायक नहीं है अब लायक है किसी दो के लिए निमित्त के लिए भी हो सकता है और असमवाय के लिए भी बन सकता है अब वहां कोई हमारे पास कोई सशक्त हेतु नहीं है कि वो निमित्त नहीं बन सकता है ऐसा अगर सशक्त हेतु होता मतलब कोई सूत्र का ऐसा कहता हा? कि भाई ये निमित्त नहीं बन सकता कहीं पर भी तब तो हम उसको फिर असमवाई में ही ले लेंगे अभी तक मेरे कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया सीधा सूत्र का पे भी नहीं, नहीं तो मतलब हाँ वो हटा सकते नहीं भी हटा सकते अभी आगे आने दो एक बार और आगे ऐसा कोई प्रसंग ऐसा आ जाए कि भाई यहाँ निमित्त कारण भी बन सकता है कर्म ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तब उस पर उस पर विचार कर लेंगे ठीक है जी कहां पर अच्छा ऐसा चंद्रकांत भाष्य पाठ है ये ग्यार पृष्ठ पे हा ठीक है ओ ठीक है वो गुण को कर्म मान रहे हैं ना यहाँ पर यही कह रहे हैं पुरुष प्रयत्न कर्मा विहाय वो तो प्रयत्न को कर्म मान कर के चल रहे हैं वो तो प्रयत्न कर्म तो हो नहीं सकता और कर्म मान कर के पुरुष प्रयत्नस्तु भवति निमित्त कारण क्रिया निमित्त कारण बता रहे हैं हाँ ब्रह्म मनुष्य का टिप्पणी है क्या? जी का ये आ, गलती से है बोलते ना गलती था था। से मतलब वो अपनी मान्यताएं भी गलत लगा सकता है ना व्यक्ति ये तो, तो मैं इसी रूप में बोल रहा था मैं ऐसा था था। मैं गलती से लिखा है ऐसा नहीं थोड़ा बोल रहा हूँ मैं मैं ऐसा थोड़ा बोल रहा हूँ तो उन्होंने खुद ने लिखा है ना वो गलती से लिखते नहीं है मतलब वो गलती से वो मान्यता ही मान लिया उन्होंने मेरा ये नहीं था वो गलती से ऐसा लिख दिया मेरा अभिप्राय ये नहीं तो गलती से लिखा है मतलब उनकी मान्यता ही गलत गलत रूप से ऐसा है ये कहना चाह रहा था हाँ जी चले कहाँ पर है हाजी संयोग विभाग वेगा नाम गुणा नाम तो कर्म कारण संयोग विभाग वेगों की उत्पत्ति में तो गुण कर्म कर्म जो है कारण होता है यद्यपि तंतुषु कर्मना न पटद्रव्य परंतु तंतुषु वर्तमान तत्कर्मा पटद्रव्य कारण दर्शनशास्त्रे न स्वीक्रिय तो कहने चाह रहे हैं यहाँ पर यद्यपि यद्यपि तंतुषु कर्म न तंतुओं में कर्म के द्वारा पटद्रव्य से उत्पत्तिर्भवती तंतुओं में कर्म जब हुआ है तो पटद्रव्य की उत्पत्ति होती है परंतु तत परतु तंतुषु वर्तमानं तत् तंतुओं में विद्यमान रहता वह कर्म कर्म जो है पटद्रव्यस्य कारणं कारण पटद्रव्य का कारण दर्शन शास्त्र में स्वीकार नहीं किया जाता है लोके तथा दृश्यते लोक में ऐसा देखा जाता है यानी मोटे तौर पर कर्म कारणं अतः एवं आशंकते ही तस्य कारण लोक में देखा जाता है कर्म हुआ तभी तो कपड़ा बना है कर्म हुआ तभी तो घड़ा बना है इस रूप में देखा जा रहा है वह सूक्ष्मता से कोई नहीं देख रहे हैं भाई कर्म हुआ है तभी तो घड़ा बना है तो कर्म को तो कारण बनना चाहिए ऐसा लोक में जैसा बोला जाता है उसके आधार पर लोग कहते हैं कर्म को कारण बनाना पड़ बनना बनना चाहिए इसलिए ये कह रहे हैं तथा दृश्यते वैसा लोक में देखा देखा जाता है कर्म कारणम कर्म को कारण के रूप में अतः एवं आशंकते इसलिए आशंका की जाती है तस्य कारणत्व इसलिए उसके कारणपन को लेकर के आशंका की जाती है तस्मात तद आशंका अनिवृत्त अत्र उच उस आशंका की निवृत्ति के लिए अत्र उच्यते कर्म न द्रव्याण कर्म जो है द्रव्यों का कारण नहीं हाँ जी तो ये, ये जो कर्म है इसका मूल क्या संयोग विभाग तो कर्म है तो जैसा ना का मतलब कर्म ही इनको उत्पन्न करता है संयोग विभाग और वेग हाँ जी लेकिन जो हमारा जो सिद्धांत था पहले वेग होता है फिर कर्म होता है उस कर्म से फिर वेग होता है कर्म होता है फिर पहले वेग होता है फिर कर्म होता है फिर उससे वेग तो वे होता है और यहाँ जैसा बोला जा रहा है वैसा लगता है कि वेग से कर्म होता है कर्म से वेग होता है हाँ कर्म से वेग होता है हमारा हमने जो करके आए थे पहले वेग होता है उस वेग से कर्म होता है और वो कर्म फिर वेग को उत्पन्न करता है नहीं पहला पहला कर्म तो आ, आ, पहला तो कर्म होता है उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होता है पहला कर्म होता है हाँ जी पहले तो कर्म ही होता है कर्म तो हमेशा ही होता है ऐसा नहीं है वेग नहीं कोई कर्म होगा मतलब वेग का मतलब वो तो उसको प्रयत्न कह सकते हैं आप वो प्रयत्न है वो प्रयत्न से वो कर्म हो रहा है यूँ होना चाहिए तो प्रयत्न ऐसी आगे भी कर्म हो जाएंगे तो बात माफी ऐसी नहीं प्रयत्न तो बाहर थोड़ा होता है प्रयत्न प्रयत्न तो आत्मा का गुण है नहीं जिस प्रकार प्रयत्न से वो कर्म हो गया इसी प्रकार प्रयत्न से आगे भी कर्म हो जाएंगे आत्मा ही प्रयत्न करेगा उसी से कर्म, उस कर्म, से कर्म होते नहीं। प्रे, प्रेतन, प्रेतन से से पर प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न यानी वेग उत्पन्न होता है वेग से भी कर्म होते हैं ना यानी हमने जो कर्म किया पहला कर्म किया पहले कर्म के माध्यम से वेग उत्पन्न किया है फिर उस वेग से आगे के आगे कर्म उत्पन्न होते जाएंगे पूरा पूरा स्पष्ट सिद्ध करके आया था स्वीकार भी किया था की पहले वेग उत्पन्न होता है कर्म होता है फिर उस कर्म से वेग हो सकता है प्रारंभ में पहला कर्म तो होगा ही है जो हमने कर्म किया वो प्रयत्न से सीधा सीधा कर्म होगा वो जो हमने सिद्ध किया है वो गोण रूप यानी क्या कहना चाहिए वो प्रयत्न का जो है वो जो प्रयत्न जो है सीधा सीधा प्रयत्न उस प्रयत्न से वेग जो कहा जा रहा है वो वेग उस आत्मा को समझने की दृष्टि से मान लीजिएगा पर वो प्रयत्न को मान करके चलिए आत्मा ने प्रयत्न किया कर्म हुआ और उस कर्म से फिर वेग उत्पन्न होगा फिर उस वेग से फिर आगे के कर्म उत्पन्न होंगे शुरू में जो कर्म होगा वो कर्म से वेग उत्पन्न होगा या उस कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ या उस कर्म से विभाग उत्पन्न हुआ तो जिस तरह से जरूरत नहीं, तो नहीं वेग तो वहां पर भी जरूरत है वैसे तो वहां पर भी जरूरत है वेग तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही वहां पर बल तो रहेगा ही वहाँ पर से नहीं शुरू में जो कर्म होगा ना जो हमने कर्म किया है मान लीजिएगा मेरे को ये उंगलियां है इस उंगलियों को अलग करना है ठीक है ना तो शुरू में जो विभाग हुआ ये जो विभाग हुआ वो कर्म के कारण से हो रहा है तो ये कर्म किस कारण से हो रहा है ये कर्म प्रयत्न के कारण से हो रहा है नहीं वे वहां कर्म में कर, कर्म से जो कर्म से फिर वो वेग उत्पन्न होगा उस कर्म से वेग उत्पन्न होगा ठीक है अभी जो कर्म पहला कर्म पहला हाँ उसमें वेग की जरूरत नहीं है। तो, फिर आगे की तो आगे तो जरूरत पड़ रही है ना वहां पर वो कर्म से वेग उत्पन्न होता है वहां प्रयत्न बाहर नहीं रहता है ना प्रयत्न बाहर नहीं रहता जब जहां तक आत्मा जुड़ा है वहां वहां प्रयत्न है और बाहर जो हो रहा है जैसे कोई हवा आ रही है उधर से तो वहाँ वेग के कारण से इधर हम चल रहे हैं तो वो कर्म वेग के कारण से हो रहा है वहां पर कर्म तो केवल करता, है, को भी न करता है। कर्म वेग को भी तो उत्पन्न करता है वेग को भी कर्म उत्पन्न करता है संयोग को उत्पन्न करता है उतना तो वेग को भी उत्पन्न करता है ना वेग उत्पन्न करके समाप्त होता है मैंने एक एक बार बात बोली तीन चीज उत्पन्न उत्पन्न करने लगे बोले तीसरा क्यों लेके दो ही करता है वो तो का किसे क्या क्या क्या वो हाँ हाँ अच्छा अच्छा नहीं ये तो स्वामी जी अपने दो कथन कर रहे हैं स्वामी जी ने पहले कथन किया था कि कर्म केवल उत्पन्न होता है संयोग विभाग को करके तुरंत नष्ट हो जाता है विभाग को भी उत्पन्न करेगा संयोग को भी उत्पन्न करेगा वेग को भी उत्पन्न करेगा तीनों को तो उत्पन्न करता ही है तीन तो है ही यहाँ पर संयोग विभाग वेगा नाम तीन तो है ही चौथा अभी नहीं है यहाँ पर चौथा आएगा तो चौथे को भी स्वीकार करेंगे अभी तक तो तीन ही है वहाँ दो का प्रसंग था इसलिए मैंने शायद दो का बता दिया अब तीन आ जाएगा तो तीन भी, तीन भी मान लेंगे उसमें क्या दिक्कत है कैसे ठीक है मान लेते हैं हम मान लेते हैं उस समय दो कहा है अब तीन आ गए तीन मान लेते हैं हम बदल लेते हैं अपनी बात को हाँ, बढ़ सकता है तो आ, इसका यह मतलब नहीं है कि यहां बढ़े तो आगे भी हर जगह बढ़ेगा ऐसा कोई कारण नहीं है ऐसे तो कारण नहीं है तीन संयोग विभाग और वेग को उत्पन्न कर सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं तीनों को तो उत्पन्न ही करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं हां जी कु व्यतिरेका क्यों कारण नहीं बनता है तो हेतु दिया व्यतिरेक अन्वयात अन्वय ना होने से व्यतिक कोला को है अनन्वयात उस अनन्वयात को कोला है व्यतिरिक्तवात कर्म ना कर्म व्यतिरिक्त है भिन्न है दूर है यहाँ व्यतिरेक का मतलब है दूर है हाँ द्रव्य नहीं द्रव्य से आ, द्रवि, नहीं हाँ द्रव्य से कार्य द्रव्य से बहुत दूर है वो व्यतिरिक्तम ही कर्म पटात पटात वस्त से कर्म बहुत दूर है बहुत भिन्न है बहुत दूर का मतलब है हाँ बहुत दूर का मतलब संयोग के पहले इसी को तो बहुत दूर कहेंगे मतलब निक, निकट जो है ना द्रविक उत्पत्ति में निकट तो संयोग है और जब वो निकट है तो वो दूर है बस इस रूप में अब उसको मैं बहुत दूर कहूं दूर कहू कोई ऐसी कोई बात नहीं है बहुत दूर भी कहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है वो अपेक्षा से बहुत दूर है संयोग की अपेक्षा से बहुत दूर है ऐसा व्यतिरक्तम ही कर्म पट पता, पटाथ पट पत से वो व्यतिरिक्त है भिन्न है दूर है कर्मना न तंतुषु संयोग जायते कर्म से तंतुओं में संयोग उत्पन्न होता है संयोग पट द्रव्यों संयोग के बाद में पटद्रूपी द्रव्य उत्पन्न होता है संयोगस्य से कारण कर्म संयोग का कर्म कारण है संयोग प्रति कर्म न कारण संयोग के प्रति कर्म का कारणपन चरितार्थ है पुनः संयोगम व्यतिरिच्य संयोग को हटा करके व्यतिक्रम्य व्यवधाय उसका व्यवधान करके कर्म कारणत्वम पटम प्रति न यौक्तिकम वे कह रहे हैं संयोगम व्यतिरिच्य संयोग को हटा करके उसी व्यतिरिच कोई को खोला है अतिक्रम्य उसका उल्लंघन करके अथवा यूं कहिए व्यवधाय उसका व्यवधान उत्पन्न करके कर्म ना कर्म को कारणत्व कारण के रूप में पटम प्रति वस्त्र के प्रति मानना न ये युक्ति युक्त नहीं तो पटस्य कारणम कर्मा हाँ पट का कारण कर्म बने हमें कोई आपत्ति नहीं है पर लेकिन कैसे बनेगा परंपराया परंपरा से बन सकता है नतु तो साक्षात सूत्रकार से लक्ष्य सूत्रकार का लक्ष्य है कि वो साक्षात का कारण नहीं है उक्तम ही उक्तम ही स्वयं सूत्रकारेण दशमाध्या कर्मनो असमवाई कारणत्व परंपराया ठीक है क्या ये सीधा नहीं बनता है परंपरा से बल ठीक है सीधा नहीं बनता है परंपरा से नहीं परंपरा से भी नहीं बनता तब हमने आपने माना <laughs> नहीं अच्छा कोई बात नहीं ठीक है मैंने परंपरा से भी तो मान लिया था ना पहले शायद नहीं बोला होगा ठीक है कहां जी उक्तम ही स्वयं सूत्रकार दशमाध्याय कर्म नो असमवाय कारणत्व परंपराया कारण समवायात कर्माणी कारण में समवेत होने से कर्म कारण बनते हैं दस दो तीन जी ये कहते हैं कारण समवायात कारण में समवेत होने से यानी कारण में रहने के कारण से कर्मा कर्मों को भी कारण मानना चाहिए ये प्रसंग चल रहा है कारणों का कर्मानी भवंतु असमाय कारण परंतु न स्वतंत्री साक्षाद्वा ये 125 पच्चीस है पृष्ठ संख्या कारणों का प्रसंग है यहां पर तो कहते हैं कारणे समवायात कर्माणी कारण में समवेत होने से अपने कारणों में कर्म समवेत होने से कर्म जो है कारण बनता है तो कर्मानी असमवाय कर्म जो है असमवाय कारण होते हैं परंतु न स्वतंत्रानि स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं साक्षात नहीं होते किंतु कारणे समवायात कारण में होने से वस्तुता संयोग विभाग वेगा नाम कार्यगुणानाम गुणा कर्मा वास्तव में तो संयोग विभाग और वेग रूपी कार्यों के कार्यगुणों के कारण कर्मा ये कर्म जो है कारण बनते हैं संयोग विभाग वेगा कारणे द्रव्ये समवयती संयोग और विभाग और वेग ये कारण द्रव्य में विद्यमान रहते हैं त्रव कारणे द्रव्ये उसी कारण द्रव्य में कर्मा अभी समवयती कर्म भी उसी कारण द्रव्य में रहते हैं तत्र कारणे द्रव्ये कर्माण समवायात उस कारण द्रव्य में कर्म के विद्यमान होने से समवाय सम्बन्धे समवाय संबंध से वर्तमान होने से खलु कर्मा खलुपरया कर्म जो है परंपरा से होती असमवाय कारणा वो असमवायि कारण बनते हैं समवाय कारणम तु तंतु प्रवृत्ति द्रव्यमेव संवाय कारण तो तंतु रूपी जो द्रव्य है वो ही बनता है कार्य से पटादिक तथा संयोगादि गुणा नाम, नाम चापि तो कहते हैं संवाय कारण तो तंतु प्रवृत्ति द्रव्य ही होता है और क्यों होता है तत् कार्य से पटादिक क्योंकि कार्य द्रव्य पटा का तंतु रूपी द्रव्य जो है समवायि कारण होता है तथा संयोगादि गुणान और संयोगादि जितने और गुण हैं उन गुणों का भी वो समवाय कारण होता है और कर्म नाम कर्मों का भी वो समवाय कारण होता है तंतु ठीक है तो यहां परंपरा से इसको असमवाय कारण मान लिया व्यतिरेका व्यतिरेका पदम अन्य भाष्यकार ही अन्यथा व्याख्यातम अब सूत्र का प्रसंग पूरा किया है अन्य भाष्यकारों को लेकर के एक बात कही जा रही है व्यतिरेका को लेकर के ये व्यतिरेका जो पद आया है दूसरे भाष्यकारों ने गलत व्याख्या की है तत्र व्यतिरक शब्द निवर्तमान निवर्तमान अभाव अर्थो विहितः व्यतिरेक शब्द का अर्थ उन्होंने जो किया है वो निवर्तमान अर्थात अभाव कर्म का अभाव होता है हाजी अनिवर्तन निवर्तनम, निवर्तनम अथवा अभाव उसका निवर्तन का ग्रहण किया यानी उसका अभाव यानी वह कर्म नहीं रहता है ऐसा अर्थ लिया है यम कर्मना संयोगे जायते संयोगा द्रव्यम उत्पद्यते निवृत्ते कर्मी यदवा द्रव्योत्पत्ति समय कर्म न अभाव तस्मात्म कारण व्याख्यात उन्होंने क्या किया है यत जो की कर्मना संयोगो संयोग हो जाए थे कर्म से संयोग उत्पन्न होता है संयोगा द्रव्य मे उस संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति होती है निवृत्त कर्मणि कर्म अब वहां से हट गया उसका काम पूरा हो गया कर्म समाप्त हो गया यद वा द्रव्योत्पत्ति समय ऐसा भी कह सकते द्रव्य की उत्पत्ति के समय में कर्मना न अभाव वहाँ कर्म का अभाव हो जाता है कर्म रहता ही नहीं वहां पर तस्मात न कर्म कारणम इसलिए कर्म व कारण नहीं है ऐसी उन्होंने व्याख्या की है ऐसी व्याख्या को नहीं मानना चाहिए वो गलत है व्याख्या नहीं नहीं नहीं ये कहना चाहिए कारण क्यों नहीं बनता है तो कारण ना बनने के पीछे वो कह रहे हैं वह रहता ही नहीं तो क्या कारण बने ये ऐसा अर्थ किया है ये कोई कारण नहीं है ना रहता नहीं इसलिए कारण नहीं बनता है कोई हेतु तो ठीक नहीं है इस हेतु तो संयोग के लिए भी नहीं मानना पड़ेगा फिर आपको संयोग जो हुआ है तो संयोग के बाद में वो रहे रहा नहीं है कर्म इसका मतलब यह तोड़ा है कि संयोग का वो कारण नहीं बनता रहे ना रहे वो एक अलग बात है तो व्यति का अर्थ कर्म व नहीं रहता है यह अर्थ नहीं है का अर्थ आप दूर अर्थ करना चाहिए यानी निकट कारण नहीं है दूर कारण है मतलब द्रव्य की उत्पत्ति में वह दूर है ऐसा मानना चाहिए यह कहना चाहते ठीक है वो करने दीजिए उनको वो इतना तो होता है चले हाँ जी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। लीजिएगाष्य नहीं हुआ क्या अभी अच्छा कर्मणो निवर्तनम अभावो वा केवलम उत्पन्ने द्रव्य ही ना अब सिद्ध भाष्यकार ने बात कर रहे हैं उनकी जो गलत क्या है कर्मना कर्म का निवर्तनम यानी अभाव कर्म का अभाव व ना रहे ना केवलम उत्पन्न द्रव्य ही न केवल उत्पन्न द्रव्य के प्रति नहीं किंतु संयोगे जाते अपितु कर्मना कर्म न निवर्तनम संयोग के होने पर भी कर्म का अभाव वहाँ पर रहता है तस्मात् व्यतिरैक शब्द अत्र अर्थो निवर्तनम अभाव न इष्यते इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक शब्द का कर्म का अभाव यहाँ इष्ट नहीं है मकार आएगा। हाँ मकार आएगा निवर्तनम में भी ना और भा के मध्य में भी मा आएगा और बस यहीं पर आएगा ठीक है अब सूत्रार्थ लिख लीजिएगा 21वां सूत्र कर्म द्रव्यों का असमवाई कारण नहीं बनता कर्म द्रव्यों का असमवाई कारण नहीं बनता है बाईसवें सूत्र का अर्थ क्योंकि द्रव्यों के साथ क्योंकि द्रव्यों के साथ कर्म का सीधा संबंध ना होने से क्योंकि द्रव्यों के साथ कर्म का सीधा संबंध ना होने से ठीक है अब अगला सूत्र है कारण साधर्म्यम उक्त व कार्य साधर्म्यम आहाते हैं कारण साध्यर्म्य को बता करके कारणों के समानता को बता करके कार्य समानता को बताना चाहते हैं बोलिए द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम मकार छूट गया सूत्र में मकार छूट गया वो गलत है वो नीचे माँ होना चाहिए वो के शायद हाथ से लगाया होगा वहां पर प्रिंट है हाँ तो वो गलत है तो मकार आना चाहिए तो कहते हैं द्रव्याण द्रव्यम कार्यम सामान्य को देखिए द्रव्याणी बहुवचनम अनेकारतम द्रव्यान में जो बहुवचन आया है वो अनेक को बताने के लिए आया है वा दवयव द्रव्यो बहूनावयवा द्रव्या्रव्यम वो कहते हैं दर अवयवो दो अवयवों का अथवा बहूना अवयवा बहुत सारे अवयों का यानी दो अवयवों वाले द्रव्यों का अथवा बहुत सारे अवयव वाले द्रव्यों का कार्यम एकम द्रव्यम एक कार्य द्रव्य के रूप में होता है हो अर्ध गोलोह गोलहा कलश दो अर्धगोलों का एक गोलहा बनता है यानी एक कलश एक घड़ा बनता है या एक कंदुकम एक कंदुक बॉल बनता है बहुनाम तंतुनाम एक पट बहुत सारे तंतुओं का एक पट वस्त्र बनता है अवयवी द्रव्यमती एक ही अवय द्रव्य बनता है यानी दो अवयों का एक बन सकता है या बहुत सारे अवयवों का एक बन सकता है ऐसा इसलिए यहाँ पर द्रव्यानाम में जो बहुवचन बहुवचने है, ये बहुवचन अनेक को बताने के लिए आए है ये कहना चाहते हैं हाजी हम मतलब अनेक का मतलब ना एक अनेक चाहे दो हो या चाहे तीन हो चाहे पांच हो चाहे कितने हो अनेक अर्थ वाची है यहाँ पर बहुवचन ये कहना चाहते केवल बहुवचन से अनेक अर्थ नहीं कहेंगे ना तो फिर वहां बहुत सारे पदार्थों को मिलाने पर ही द्रव्य बनेगा फिर दो को मिलाने पर नहीं बनेगा ये मानना पड़ेगा इसलिए अनेक अर्थ को बताने के लिए बहुवचन है ये कहना चाह रहे अर्थात इसमें आप इस रूप में भी कह सकते द्रव्याणाम में द्विवचन भी है द्विवचन अंतर्निहित है ऐसा मानना है आपको इस रूप में ऐसा मानो तत्साम एक द्रव्योत्पादकत्व द्रव्याण साधर्म अस्ती एक द्रव्य को उत्पन्न करना यह द्रव्यों में समानता है यानी दो मिलकर के या बहुत सारे मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं ये द्रव्यों में समानता है समानता है हाँ जी से क्या द्रव्यों में समान लिखा है समानता लिखा है नहीं द्रव्यों के साथ में भी है गुणों के साथ में भी है साध्यर में। कर्मों में तो होता नहीं है इसलिए दोनों के साथ है क्योंकि अनेक गुण मिलकर के भी एक गुण को उत्पन्न करते हैं अनेक गुण मिलकर के भी एक गुण उत्पन्न करते हैं जैसे द्रव्य है वैसे गुण है दोनों में समानता है।, तो समान? तो है ऐसा भी होता है तो भी एक गुण एक गुण को उत्पन्न करता है हाँ इस रूप में आप मान सकते हैं ठीक है तो तो हाँ तो द्रव्यो में घटेगा पर गुणों में भी अनेक भी मिलकर के एक बनाते हैं उस रूप में आंशिक समानता है ऐसा मान सकते हैं नहीं जैसे अनेक द्रव्य है जैसे दस अवयव है दवयो, दस अवय में एक एक संख्या है ठीक है वो सारी सारी संख्याएं मिलकर के एक संख्या को उत्पन्न कर रहे हैं ठीक है ना उत्पन्न कर रही है मतलब अनेक गुण मिलकर के एक गुण को तो उत्पन्न किया है बहुत सारे, सारे रूप मिलकर के एक रूप को उत्पन्न करते हैं पट में तंतुओं में बहुत सारे रूप हैं अब वो सब मिलकर के एक ही रूप को उत्पन्न किया उन्होंने ऐसे बहुत सारे गंध मिलकर के एक गंध को उत्पन्न करते हैं बहुत सारे स्पर्श मिलकर के एक स्पर्श को उत्पन्न करते हैं ऐसा अब ये ये देखना है कि एक गुण से एक गुण उत्पन्न होता है नहीं होता ये देखना है वो वो ठीक है लेकिन अनेक श्वेत है ना अनेक श्वेत रूप जो है एक श्वेत रूप को उत्पन्न करते हैं अनेक तंतु कैसे नहीं नहीं नहीं <laughs> एक तंतु का एक अपना रूप भी है ना दस तंतुओं के दस रूप है तो अनेक श्वेत रूप मिलकर के एक श्वेत रूप को उत्पन्न करते हैं ये मेरा कहना है तो तो इसलिए इसलिए एक ही गुण एक गुण को उत्पन्न करता है ये अभी थोड़ा मेरे को समझना पड़ेगा कहां ऐसा कुछ होता शब्द है शब्द में घट सकता है एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है ये होता है शब्द शब्द को उत्पन्न करता है एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है बाकी रूप है रस है गंध है स्पर्श है ये चार गुण जो है हाँ, स्पर्श भी हो है ना चार गुण जो है ना ये एक गुण एक को उत्पन्न नहीं करेगा वह अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं शब्द में यहाँ अंतर आएगा स़योग स़योग है। जी? स़योग है। पर एक वहां अनेक संयोग होते हैं एक संयोग अनेक द्रव्य हाँ ठीक है अनेक द्रव्य आश्रित रहता है ठीक है संयोग गुण अनेक द्रव्य आश्रित रहता वो तो ठीक है तो एक संयोग दूसरे संयोग को उत्पन्न करता है ठीक है परत्व गुण उत्पन करता। आजी? परत्व, परत्व।, परत्व।, परत्व उत्पन्न उत्पन कर सकता है ठीक है ये चार गुण जो है ना रस रूप रस गंध स्पर्श ये अनेक मिलकर के एक उत्पन्न कर रहे हैं बाकी गुणों में हो सकता है जहां जाए जैसे जैसे देखा जाएगा ठीक है हाँ तो जी तो तो तो तो तो हाँ गुणों में दोनों तरह देख सकते हैं द्रव्यो में यह है कि एक द्रव्य एक द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है द्रव्यो में यह है कि एक द्रव्य एक द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता वहां अनेक द्रव्य मिलकर के ही उत्पन्न करेंगे गुणा नाम गुण कार्य सामान्यम तू अग्रे व्यक्षते न संक्षिप्त विषयत्वात कर्म कर्म सामान्य विषये पूर्व उच्चते हाँ ये तो कर्म को लेकर कह रहे हैं क्योंकि इसको जल्दी निपटाना है कर्म को क्योंकि इसका अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म को तो उत्पन्न कर ही नहीं सकते इसको पहले समाप्त कर देते हैं उसके बाद गुण को लेकर के विस्तार से कहेंगे उसमें कई स्थितियां हैं हाँ जी हाँ जी द्रव्यो की चर्चा है, केवल द्रव्यों की चर्चा है वहां पर ठीक है इतना ही रखते हैं ओमकार। ओम, ओ ओम।